सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज सुनते हैं नाटिका महफिल मोहब्बत के मारों की इसे विजय अमरीश ने लिखा है निर्देशक हैं सुमन कुमार भाइयों खामोश शांत रहिए प्रशांत रहिए और आशिक आजम बेदिल वाला का सलाम कबूल कीजिए हां, तो भाइयों मोहब्बत के मारों की इस महफिल में मैं सभी हमदर्द बेपर्द राह गर्द और सूरत सर का शुक्रगुजार गुजार हूँ जिन्होंने मोहब्बत की मार से बीमार होने के बावजूद यहाँ तशीफ लाने की मेहरबानी की है तो दोस्तों अपने टूटे चनके पिलपिले अच्छिले दिल को थाम कर बैठिए क्योंकि आपकी इस महफिल की रौनक बढ़ाने आ रहे हैं प्रेम रगनी की राह वफा के बर्फीले शायर आजम चू चपर चकना चू ये क्या कर रहे हैं आप लोग हैं ताली बजाना बंद कीजिए रस में ताली मोहब्बत के मारो की इस महफिल में एक भद्दी गाली है इस जमाने में बार बात ताली बजाई जाती है बात बन जाए तो ताली ना बने तो ताली किसी की जीत पे ताली तो किसी के हार पे ताली इश्क के आंधी हमारा दिल उड़ा कर ले गई आए, आए। हम गिरे ऐसे कि सारा जिसम चक्र खामोश भाईओ खामोश साहेबान हाजरीन नाजरीन तमाशबीन और कौड़ी के आप लोग शांति बनाए रखें हम शायर ए आजम चपर चकनाचूर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आज के महफिल की सदारत करें। हा, हा, करेंदिगार हाजरीन आज की इस महफिल में बहुत से टूटे दिल वाले और दिल वालिया शायर और शायरा तशरीफ लाए हैं जिनमें कुछ खास नाम है जैसे शायरा मत मस्त मस्त बेहोश दारू वाला शायरा चंचल नैना चाकू वाली महाकवि प्रेम रस चंद प्याला और कुमारी करंट किशोरी बिजली बत्ती बत्त। क्या नाम है कुमारी करंट किशोरी बिजली बत्ती तो आइए मोहतरमा हम में डूबे हुए दिलों को करंट के झटके ऐसी फड़फड़ा दीजिए झटका लगा के दिल को अब टटका बनाइए लोटे चेहरे को अब मटका, अरे मोहतरमा ये क्या बकर चुप रहिए खामोश रहिए अपनी मरियल मोहब्बत की अरियल दास्तान मत सुनाइए हमारी महफिल में जानी मानी हस्तियाँ आई हैं, उनसे सुनिए दर्द दिल की दास्तान हाँ तो सबसे पहले आपके सामने आ रही हैं शायरा मधोश मस्त मस्त आइए आइए आइए मोहतरमा है माइक कहा है माइक यहाँ है आपकी आंखें तो दुरुस्त है ना पहले दुरुस्त थी पर अब आंखें लड़ा लड़ाकर कमजोर हो गई है सरा, मेरा हाथ थाम लीजिए पर आपने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं एक बची है मतलब मेरे महबूब बड़ी मुश्किल से बसाया है दोस्तों लजीजो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज के जमाने में अपनी माशूब को अपनी आँखों में बसाना कितना मुश्किल है सच सच तो है तो चार्ण, चार्ण, चार्ण। आसान नहीं है अब आँखों में बसाना हम किसको सुनाए अपने दिल, का आगे। दिल, दिल आगे। भाई, आगे। अरे भाई, भाई, खामोश रहिए खामोश रहिए पहले इनकी बात तो सुनिए साहिबान खुदा का शुक्र है कि आंखों के तंग दायरे से वे सब खुद ब खुद ही दफा हो गए बस एक को आंखों में जकड़ रखा है इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद की रहती हूं भाई तो फिर आंखें बंद ही रखिए डूबी रहिए मोहब्बत की मस्ती में <laughs> जरा सब तो रखिए ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं हाँ जो दिल फेंक हैं, वो अपने अपने दिल को जेब में रख कर उकड़ू बैठ जाए क्योंकि आपके सामने आ रही हैं चंचल नैना चाकू वाली आये क्या नाम है चंचल नैना चाकू वाली कैसी है जंगेश की लड़ते तो है तभी कहते मर गया मरता नहीं कोई। आप बात बात क्यों ले रही हैं? आप बेखौफ अपना शेर पढ़िए अरे आप नाहक सिसकियां लेती हैं जिस जमाने में लोग मोहब्बत के माने नहीं जानते उल्फत के असूल नहीं मानते प्यार की पुकार नहीं सुनते अब उस जमाने में आप सिसकियां लेती हैं नहीं जनाब ये सिस्किया नहीं दर्जनों आशिक की बेवफाई की धुन पिरोई दिल तोड़ी राग है अच्छा आप तो जानते हैं कि इस जमाने में न तो वफा है न जान कुर्बान करने की रस्म ठीक कहती है आप ठीक कहती है चंचल नैना चाकू वाली इस जमाने में तो किलो के भाव से मोहब्बत है बिक रही सस्ती है मगर फिर भी कोई खरीदार नहीं ठीक कहा बेदल साहब ने पहले के जमाने में आशिक माशुका पर जान छिड़कता था पर अब तो ये हाल है कि वो माशुका के जिसम पर मिट्टी का तेल झिड़क कर जला देता है पाँगा, पाँगा, पाँगा, पाँगा, पाँगा। इन दिनों दिलों की चोरी और दोनों सिना जोरी दोनों पड़ रही महीने पहले मेरी भी दिल की चोरी हो गई। लाख कोशिश की अब तक नहीं मिला मिलेगा भी नहीं बच्चों। एक आशिक अपनी महबूबा के लिए चांद सितारे तोड़ने निकला था टाँगे तोड़वा अस्पताल में पड़ा हुआ है अपनी महबूबा की गलियों का फेरा लगाने वाले एक आशिक को उसकी महबूबा के कुत्ते ने ऐसा काटा कि उसे चौदह दुनिया है। अरे रे रे ये तो मोहब्बत का मजाक है इसलिए तो मैंने सबक सिखाने के लिए हाथ में चाकू उठा लिया है अरे बाप रे। खुदा की फर्ज से अब तक मेरे एक दर्जन आशिक कब्रिस्तान की शोभा बढ़ा रहे हैं कुछ थे आशिक आह आहे भरते मर गए। तंग आ हवाले आंगे आके रोते धोते खामोश भाइयों खामोश चंचल नैना चाकू वाली का आपने कमाल देखा आप उनके करिश्मे से वाकिफ हुए अब मोहब्बत के मारों की इस महफिल में प्रेम का रस टपकाने आ रहे हैं महाकवि प्रेम रस चनका प्याला हाय क्या नाम है मगर प्रेम रस से भरा प्याला चनक, हाँ, हाँ, चनक कैसे गया बताता गया हुँ। बताता हुँ, बताता बताइए हे भग्न हृदय प्रेम पीड़ित मेरे मित्रों इस नूतन युग में प्रेम तत्व से अपरिचित प्रेमिकाओं की प्रेम लीला ने समस्त प्राणियों को अजगर की भांति लील लिया है मेरे मोहल्ले के सवा सौ प्राणी अपनी प्रेमिकाओं के रूप ज्वाला के तीक्ष्ण प्रकाश को देख देख अंधे हो गए हैं सबसे बड़ी व्यथा कथा तो ये है कि अपने अंधे प्रेमियों को तड़पता छड़पता छोड़ इन प्रेमिकाओं ने अपना घर दूसरों के दिलों में बसा लिया है अपनी प्रेमिका की निष्ठुरता से इतना व्यथित पीड़ित हूं कि वियोग के अग्नि से मेरे हृदय के प्रेम रस का प्याला स्वतः हाय हाय हाय हाय बहुत दारुण व्यथा है आपकी अब छलका डालिए अपने हृदय के चंद के प्याले का प्रेम रस इस महफिल में तो प्रस्तुत है चौपाई ये चौपाई क्या होती है अरे भैया जब हृदय की चारपाई मोहब्बत के भार से चरमराकर टूट जाती है ना तो चौरपाई यानी चौपाई बनती है <laughs> बाबा बाबा बहुकूब बावकूब तो सुनाइए अपनी चौपाई तो लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है प्रेमी का व्याख्या प्रेमी का जो हुए रहे वही प्रेमिका होए सुख में वो संग संग हसे दुख में संग संग लेकिन प्रेमी सज्जनो प्रीत की रीत ही बदल गई है ना इसलिए मेरी ये पंक्ति है बदल गई सब रीत प्रीत की टूटी डोरी मैं जिंग प्रेमी चाहे है कलयुग की छोड़ो भाई हो खामोश अब मोहब्बत के मारों की महफिल में तशरीफ ला रही हैं कुमारी करंट किशोरी बिजली बत्ती तो, तो अर्ज है नहीं था बोल में। की मानी जगमग थे जो आँखों में मेरे मेरे लटके लटके हुए हैं दिल की ना तो तक लटके रहेंगे बेचारे हुन का करंट हो और इश्क का मजबूत वायर एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दिल में लाए जिंदगी दिल का मीटर ठीक हो और उसके भाइयों भाव। कुमारी करंट किशोरी जी के ख्यालों पर अमल कीजिए और अपने धड़कते दिलों को प्यार की हवा दीजिए प्यार की हवा मुझे दीजिए ताकि मेरे चकनाचूर जिस्म को राहत मिले मुझे उठाइए जनाब सहारा दीजिए मुझे माइक के सामने खड़ा कीजिए अरे पर पर पर पर भी इस महफिल में और भी शायर मौजूद हैं, उनकी बातें तो सुन लीजिए नहीं पहले मेरी बातें सुनिए अरे आप इस महफिल की सदारत कर रहे हैं इसीलिए मेरा हुक्म है पहले मुझे बोलने दिया जाए बोलने दीजिए लगता है कुमारी करेंड किशोरी जी के इसके झटके ने उनके जिसमे जान डाल दी शीश दिल है हमारा वो है पत के सनम उनसे दिल टकरा के यारों हम तो चकना दौड़िए अरे, अरे आइए चंचल लेना चाकू वाली अरे मोहतार मह अरे कुमारी करण किशोरी अरे ये तो बेहोश हो गए बेहोश हो गए फिर तो इन्हें झटका लगाइए करं किशोरी जी हटिये हटिया अरे इनकी तो नब्ज नब्ज नहीं नहीं तो तुम नहीं। दिल की धड़कन बढ़ाइए मगर मगर इनके दिल की धड़कन भी बंद है लगता है ये अल्लाह को प्यारे हो अरे नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा मत कहिए ऐसा मत कहिए मोहब्बत के मारों की इस महफिल के सारे इंतज़ामात का खर्च उन्हें ही उठाना था। अब आप उठाइए। तो महफिल मोहब्बत के मारों की ये नाटिका भी आपने सुनी लेखक विजय अमरीश निर्देशक सुमन कुमार प्रस्तुति आकाशवाणी के पटना केंद्र की